पश्य कर्णेदे वज्रम पशे मार्क्ष स्थिरयेंगे सुवा सस्त मजे पलिहंजलाय शाति शांति शांति अथर्मी की कारिका अला प्रकरण के चौवन नंबर के कारिका तक विचार हुआ जिसमें प्रसंग चल रहा है कि जो जागृत जगत को जो लोग सत्य मानते हैं कि कैसा है इसका विचार चल रहा है वास्तव तो में नहीं है क्योंकि जो कार्यकारण भाव मानते हैं परमात्मा में जगत में कार्यकार मानते हैं वो अथवा ज्ञान में और विषयों में कार्यकाल भाव मानते हैं पहले जानकारी होगी भविष्य विषय की जानकारी होगी ज्ञान होगा उसके बाद विषय पैदा होगा फिर विषय होने पर विषय ज्ञान को पैदा करेगा घट विषय ज्ञान पैदा होगा घट होने पर परस्पर कार्यकार ऐसा मानते हैं लोग वेदवादी लोग जो विषय को मानते हैं ज्ञान से विषय होगा माने भावी विषय का पहले चिंतन जो चलेगा ऐसी आकार का होगा ये होगा जो ज्ञान होगा भावी विषयों का ज्ञान पहले तो ज्ञान से आगे घटाधि बनेगी जो हो जाए तो फिर ज्ञान के कारण हो जाएगा। घट कारण घट बनता है परस्पर कार्यकाल या जीव जगत में भी कार्यकार परमात्मा कारण है और जीव जगत कार्य है असमानता है लोगों की तो देखो कारण भाव मानने वालों के मत में यही होना चाहिए द्रव्य एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कार्य कारण होता है या कार्य होता है स्वतंत्र रूप से कार्य कारण भाव द्रव्य में देखा है और गुण दूसरे के अधीन होकर के कारण बनता देखा है जैसे कपाल रूप द्रव्य से घट रूप द्रव्य पैदा होता है कार्य कारण भाव देखा है और कपाल का जो रूप होगा उस कपाल के माध्यम से घटते रूप का कारण बनता है असभा कारण मानते हैं उसको लोग कारण देखा है इसमें यही होना चाहिए द्रव्य हो द्रव्य हुए बिना वो जो कपाल का रूप भी घट रूप को द्रव्य में आशीन दुर्घना पैदा नहीं कर सकता तो द्रव्य में देखा है कार्य का अनुभाव जो लोगों में मान्यता है आत्मा द्रव्य नहीं है तो द्रव्य सिद्धि के लिए द्रव्य का लक्षण नई आयुक्तों ने किया है कि गुणवत्व सामवाहिका द्रव्य सामान्य लक्षण नई आयुक्तों द्रव्य का लक्षण किया है माना जो गुणवान होगा उसको द्रव्य कहेंगे अथवा जो संभाई कारण होगा वह द्रव्य का है आत्मा गुणवान हो नहीं सकता है साक्षी चेता केवल सा तो निर्गुण है ऐसा श्रुति बोलती है गुणवत्व श्रुति प्रमाण से बाधित है, है तो गुणवान होना संबंध रखा नहीं आय कहूंगा यही कहना था गुणवत्व तो द्रव्य सामने लक्षण अथवा संवाही कारण तो गुणवान तो आत्मा है निषेध कर रही है संवाही कारण कोई भी विषय पैदा होता है न्याय आदि मत में कारण द्रव्य ही होता है असंवाई कारण तो गुण भी होते हैं कर्म भी होता है देखा है किंतु द्रव्य पैदा होगा द्रव्य में होगा धागा में कपड़ा बस... पट पैदा होता है तो संवाही कारण द्रव्य बन धागा धागा में या कपड़े में रूप पैदा होगा वो द्रव्य में पैदा होगा संभा कारण यही होगा अरे क्रिया पैदा होगी एक दिन तो पैदा होने वाले है न्याय मत में द्रव्य गुण कर्म सामान्य रित्य पदार्थ हो जाते हैं तो द्रव्य क्रिया पैदा कर्म पैदा होगा तो किस में द्रव्य में होता है कर्म गोल में कोई कर्म नहीं होता कर्म में कर्म नहीं होता द्रव्य में कर्म होता ऐसे मानना तो है उनका तो संवाहिक द्रव्य को मानते हैं क्योंकि पहले द्रव्यत्व की सिद्धि हो तो संवाही कारण हो संवाहि की सिद्धि होने पर द्रव्यत्व की सिद्धि कौन पहले होगा अनुन्यासरी दूषित है संवाहिक सिद्ध करने के लिए पहले द्रव्यत्व सिद्ध करने पर आत्मा में कोई पैदा करने के लिए द्रव्य बनाना पड़ेगा तो द्रव्य बनाने के लिए सम्वा सिद्धि करनी पड़ेगी सम्बी कार्य सिद्धि हो तो द्रव्य सिद्धि हो गई तो इसलिए आत्मा द्रव्य नहीं हो सकता इसलिए कोई पैदा होना संभव नहीं है सब है एक तर्क दिया था यह तर्क दिया था सब अजन्मा है केवल यह अज्ञान से भाषित है रज्जु में सर्प पैदा होता है किंतु वो सर्प वास्तव में पैदा नहीं होता वैसे यह जैसे रजु में सर्प पैदा होता है अज्ञान से पैदा होता है अज्ञान से होने वाली वस्तु वास्तव में नहीं होते रज्जु में भ्रांति है सर्प की भ्रांति अज्ञान जनित है वो वो वास्तव में नहीं होता वो वस्तु नहीं होता इसी प्रकार ये भी जब तक अज्ञान है तब तक ये जगत है अज्ञान जब तक है तब तक जीवित है इसकी सत्ता तब तक है ज्ञान काल इसकी सत्ता जगत की सत्ता नहीं है जीव जगत की सत्ता नहीं इसलिए केवल आत्मा ही होगा केवल एक आत्मस्वरूपी है, है एक एक वो वो हेतु मानते हैं, संवायिक सिद्धि के लिए द्रव्य सिद्ध करना पड़ेगा परस्पर अनुन्या दो निष्कर्ष क्या नहीं लगा तो चौरने कार्य का एवं न चित्त चित्तम वापि दूसरे प्रकार से कहा था नई आई के आदि मानते हैं भावी विषय के लिए ज्ञान कारण बनता है नक्शा पहले भीतर बना लेता है इस प्रकार का होगा वो ज्ञान है इधर खिड़की इधर दरवाजा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा मकान बना होगा तो पहले जो ज्ञान होगा उस भवन का ज्ञान पहले है भावी भवन का ज्ञान पहले होगा वो ज्ञान से भवन पैदा होगा नक्शा होने के बाद में भवन बनाए बनेगा बनने के बाद में तो भवन के ज्ञान के लिए कारण कौन होगा भवन फिर भवन कारण बन जाता है ज्ञान के लिए ज्ञान कारण होगा विषय के लिए और विषय कारण होगा ज्ञान कारण तब बनता है विषय का भावी विषय के और जब तो वर्तमान में विषय आ गया तो वो विषय ज्ञान का कारण होता है तद विषय ज्ञान का कारण वही विषय होगा परस्पर कार्य काम मानते हैं ज्ञान और विषयों में नहीं वो भी नहीं सकता निष्कर्ष ही निकला एवं न चित्त धर्म आश्चित धर्म निगम के विज्ञान स्वरूप आत्मा से कोई विषय पैदा नहीं होता, वास्तविकता है अज्ञान से पैदा है जैसे रज्ज में सर्प पैदा है अज्ञान से है अज्ञान जनित जो पैदा है वस्तु तो नहीं होता ऐसे यह व्यवहारिक सकता है एवं चित्त धर्मश्चित धर्म जन्म जो चित्त है विज्ञान स्वरूप आत्मा है वह भी विषय से जन्य नहीं है और विषय भी आत्मा से जन्य नहीं है केवल अज्ञान से ही बहस रहा है ये हेतुफलाजाति में प्रभु संघ बताया था इस प्रकार से मनीषी लोग तो वेदांत के के ऊपर समझते हैं धर्मविद लोग हैं वो हेतु फल में आजाति देखते हैं कार्य भाव में कार्यकार देखते हैं कारण से कार्य भी नहीं कार्य से कारण भी नहीं मीमांस का आदि बोलते थे कार्यकार थे नया आदि भी ऐसे ही है ज्ञान से विषय पैदा होता है और विषय से ज्ञान भावी विषय का कारण ज्ञान होगा चिंतन करेगा पहले ऐसा होगा ऐसा होगा इस आकार का होगा इतना बड़ा होगा ज्ञान है उसको तभी तो बनाएगा वो भावी विषय का जैसे धर्माधर्म कारण होता है शरीर आदि का शरीर कारण होते हैं धर्माधर नामक यहाँ कुछ प्रकार नया ज्ञान से विषय पैदा मानते हैं भावी विषयों का कारण ज्ञान बन जाता है जानकारी करेगा तो उस आधार पर बनाएगा इतने फूट का बनाना इतना लंबा बनाना इतना चौड़ा बनाना पहले ज्ञान होगा फिर उस विषय का जो ज्ञान होगा वो विषय कारण बन जाता है उस ज्ञान के लिए घट विषय ज्ञान का कारण घट पट विषय ज्ञान का कारण पट बनता है ऐसा मानते हैं तो इस तरह से क्या होगा वेदांत ने क्या देखा है एवं न चित्त जा धर्म चित्तम बाग्य न धर्मजन्म यह निष्कर्ष निकला है विज्ञान स्वरूप आत्मा से कोई विषय आदि जीवादि पैदा नहीं होते घट विषय पैदा नहीं होते ये सिद्ध हो गया और धर्मजन में विज्ञान भी नहीं है माना विषय जन ज्ञान भी नहीं होता एवं हेतु कार्य का भाव में अजन्मा देखा अजाती देखा है मनीषी लोग हैं बुद्धिमान है उसमें प्रवेश करते हैं अजन्मा हैं बैठ जाते हैं, कालिक पस्त। हैं उसकी सत्ता नहीं, नहीं होती ज्ञान काल में रजु से उत्पन्न रजु में अज्ञान से उत्पन्न सर पर के ज्ञान काल नहीं होते अधिष्ठान ज्ञान काल में कल्पित वस्तु नहीं होती यही बताया गया अब कहते हैं फिर ये भाव कब तक चलेगा लोगों की मान्यता है धागा से कपड़ा पहनता है आदि आदि भाव है कब तक तक है जब उसका आवेश भाव को मान्यता बना रखा है जब तक तब तक ये पैदा होता है उनकी दृष्टि जब मान्यता खत्म हो जाएगी वो पैदा होना बंद हो जाएगा हजार नहीं शब्द होगा ये बोलना चाहता है ये कहते आगे ठीक है न फलाद हेतु जाएते ना भी फलम हेतु तत्व तो दृष्टिया उद्दिष्ट पूर्व कार्य का मैं कहा था कार्य से कारण की उत्पत्ति भी नहीं है और कारण से कार्य की उत्पत्ति भी नहीं है ऐसा कहा था न फलाद हेतुते फल माने कार्य कार्य से हेतु माने कारण पैदा नहीं होता और ना भी फलम हेतु और कारण से फल भी पैदा कार्य भी पैदा नहीं होता ऐसे तो होगा तत्व दृष्टिया उद्देश्य वास्तविक दृष्टि है कोई भी किसी से कोई पैदा नहीं होता वास्तविक दृष्टि है उपदेश दिया है इधानी मुमुक्षुणाम मुमुक्षों को अविनिवेश कारण है ये कार्य है ये कार ये भावना है मन में भावना है इता। मुमुक्षुणाम तद अविवेश अविनिवेश मान्यता है उसकी निवृत्ति करने के लिए बोलना चाहते उनकी निवृत्ति करवानी वो मान्यता की निवृत्ति कार्य का भाव मान्यता की निवृत्ति के लिए कहना चाहते हैं इधानी मुमुक्ष जो मुक्वाओं को कार्य का अनुभाव के अविनिवेशाना कार्यकाल नहीं है तो, उह... तो कार्यकाल भाव का अभिनिवेश कार्यकाल का अभिनिवेश का भाव और अभाव कार्यकाल भाव की जब तक मान्यता रहेगी तब तक कार्यकाल भाव होगा और कार्यकाल भाव की मान्यता हटने पर कार्यकाल भाव समाप्त होगा वस्तु की समाप्त यही कहना चाहते उद्भव और अनुभव उसके कार्यकाल भाव के भाव में सत्व तो होने पर उद्भव होगा इसका और अभाव होने पर अनुभव होगा यही कहना चाहते हैं यही दिखाते हैं तारी का है यवद हेतुेशवदेतभव क्षीणे हेतु नास्ती हेतु हेतुद्दव ये फलावेशवदे फोदय क्षीणे हेतु हेतु हेतु आवेशे नास् हेतुद्भव यावत फला यावत हेतु फलावेश जब तक आवेश है ये कार्य है ये कारण है इसी भावना जब तक है जब तक होगा भावना बंदी जब तक यावत हेतु फलावेश कारण भाव का आवेश जब तक है मान्यता जब तक है उस व्यक्ति के ऊपर तब तावत हेतु फलो भव तब तक कार्य कारण भाव की उत्पत्ति है उद्भव उत्पत्ति जब तक मान्यता है तब तक उत्पत्ति है कार्यकार तब तक होगा क्षीण हेतुफलावेश जब हेतु फल का आवेश जो अभिमान था मान्यता थी वो जो हो हो जब क्षीण हो गई नष्ट हो गई हो जाने पर नास्ती हेतु फल बाबा फिर कार्य का बाप के उत्पत्ति भी नहीं होती जब तक मान्यता बनाई हुई है तब तक है वृद्धि में सर्व जब तक मान्यता है तब तक है आगे नष्ट हो जाएगा सर्व रहेगा ठीक इसी प्रकार है तो मान्यता के ऊपर है जिसने जैसा मान लिया उसके ऐसा का। का है। दृष्टि में ऐसा श्लोकाक्षराणी आकांक्षा प्रदर्शन दुर्वृत्ति कहा कारिका के अक्षरावली का व्याख्या करते में जिज्ञासा दिखाते हुए कहते हैं व्याख्या करने का भाष्य में कहते हैं ये पुनर्हेतु फल अभिनिविष्टा तेषा कि प्रश्न आया जिज्ञासा होगी जो लोग भाव में के पड़े हुए हैं माने हुए हैं हाँ मान्यता है जिंदगी जिन लोगों के ऐसे मान्यता है कैसे आया उनका क्या अनिष्ट होगा तो प्रश्न है किम से आत टिप्पणी में कहा फलम अनिष्टम किम फलम किम अनिष्टम फलम किम से आया अनिष्ट फल क्या होगा कार्यकार मान लिया आप कहते है नहीं है और जो मान के बैठे हैं तो उनके लिए क्या परिणाम होगा एक प्रश्न आया प्रश्नाया उच्च धर्म से हेतु मम धर्मा धर्म तत्फल कालांतरे क्विद प्राणी जातीफला अध्यापण देखो जब तक ये व्यक्ति के मन में बैठा हुआ है धारणा बनी हुई है क्या बनी है धर्म से हेतु धर्मा धर्म का कारण मैं हूं मैं धर्मा धर्म करने वाला व्यक्ति हूँ एक मनुष्य हूं मानव हूं मैं धर्म कर रहा हूं धर्म या अधर्म पापुण्य धर्माधर्म नाम के के जो वस्तु है उसका कारण नहीं तोर हम, मैं हूँ हेतु मैं हेतु हूं अहम करता मैं करता हूं धर्माधर्म रूपी जो माने आगे शरीर पैदा होने के लिए धर्माधर्म कारण बनते हैं उस धर्माधर्म का करता मई हूं ऐसा मान्यता है जब तक धर्माधर्माख्य हेतु है धर्माधर्म आगे आगामी शरीर के लिए उसका अहम करता, करता हूं ऐसी मान्यता है और मम धर्माधर्म बेरे से बनना है उसका मैं करता हूं ऐसी मान्यता है जब तक तत्फल हम कालांतरे उचित प्राणी निकाय भोक्षे उसका फल जो धर्माधर्म अभी किया है मैंने इसका फल कालांतर में भविष्य में अन्य शरीर में क्वित प्राणी का है किसी भी प्राणी के शरीर में धर्माधर्म के शरीर कुछ कहां पहुंचता है बताने उस प्राणी के शरीर में निकाय के शरीर प्राणी के शरीर में जा तो वहां पैदा होकर के भोगा यह अभिमान है समय धर्मा धर्म कर रहा हूं इसका परिणाम आगे मही किसी शरीर में पहुंच जाऊंगा और वहां पर फल भोगा ऐसे कार्यकाल भाव के अभिमान बनाया है मान्यता है आवेश जब तक है कार्य का भाव का भाव की मान्यता है जब तक आवेश है हेतु तो फलाग्रह हेतु तो और फल में आग्रह है जब तक आवेश में आग्रह है मान्यता है आत्मा ने अध्यारोपण, आत्मा में आरोप है आत्मा में धर्माधर्म है न आगामी शरीर आदि है आत्मा में कुछ नहीं किंतु आरोप किया है, जब तक आरोप चलता है यही अभिवेश तब चित्ता, ऐसे चित्त वाला हो करके मानता है उसको धर्मा धर्म आदि की उत्पत्ति मानता है धर्म धर्म अनु तब तक जब तक बनाए रखता है मैं आगामी शरीर के लिए जो तो धर्मा धर्म हो रहा है उसका करता मई हूँ मनुष्य शरीर में करके कर रहा हूँ आगे धावी शरीर में किसी भी शरीर में बैठ कर किसका फल भोगा जब तक मान्यता है आग्रह है तब तक ताबत तब तक हेतु फल उत्पत्त में होते रहेंगे उसके लिए जैसी मान्यता है वैसी उत्पत्ति भी होती रहेगी ताबत हेतु फल उत्पत्ति धर्माधर्म हो तत्फल से चाहिए ये फल क्या है धर्माधर्म का कारण है और उसका जो फल होगा आगामी सदी होगा कार्य होगा विच्छेद प्रवृत्ति निरंतर चलता रहेगा धर्मा धर्म होगा हो शरीर होगा फिर धर्मधर्म फिर शरीर ये चलता रहेगा तब तक जब तक मैं धर्मा धर्म करने वाला व्यक्ति हूं करता हूं वो करता पाना कब तक लाएगा जब तक शरीर विशिष्ट होकर के अपने को मानेगा केवल आत्मा भाव में करता हो नहीं सकता हूँ जब तक शरीर विशिष्ट होकर के बैठा हुआ है उसी काल में कर्ता बनना है केवल आत्मा करता नहीं होता अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाच पृथक चेष्टा दैवम चैव प्र पंचमांत गीता के अष्टाद्याय बाहर कोई भी काम करने के लिए पांच कारण होते हैं अकेला नहीं होता अकेला आत्मा कर्ता कभी भी नहीं होगा अधिष्ठान कहीं बैठ करके कार्य करेगा का। अधिष्ठान तथा कर्ता एक कर्ता भी रहेगा अधिष्ठानम तथा करता कर्णम तो पृथज्ञा कौन सा कार्य कर रहा है किस इंद्रिय के माध्यम से करना है देखना है सुनना है क्या कर रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण है हमारे पास इंद्रिया है भिन्न भिन्न हम पे सभी कार्यों में एक ही इंद्रियों का प्रयोग नहीं होता सुनने का प्रसन्न होता काम का होगा देखने का होगा का होगा सुनने का नाक का होगा भिन्न भिन्न इंद्रियों का प्रयोग करता है अधिष्ठान तथा करता कर्म च पृथक विधा भिन्न भिन्न प्रकार के और विविधा से पृथक चेष्टा इंद्रियों की चेष्टा व्यापार भिन्न प्रकार से करेगा और दैवम शैबात्र पंचम और भगवान भी एकाव बन जाते हैं कर्म है दैव है भगवान नहीं इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता तो सूर्य आदि देवता हैं, है इंद्रिय अधिष्ठाधि देवता वो भी कारण है अगर वो कार्य करना करें, तो, बंद करे इंद्रिय नहीं रहेगी इंद्रिय नहीं रहेगी बंद हो जाएगा का कार्य वो भी ती करता पांच मिलकर के जो काम होता हो तत्र एवं सती ऐसा पांच मिलकर होने पर आत्मानंद केवल या केवल आत्मा को जो करता मानता हो नहीं कहा तो वो जानता नहीं हो देखता नहीं हो पांच व्यक्ति मिलकर के काम हो रहा बोलता मैं करने वाला आपकाधर्मादि तो तो का आवेश चल रहा है जब तक तभी तक ये धर्माधर्म धर्मा और शरीर की उत्पत्ति होती रहती है ये कहावत फलोदय फलयोर उधर्मयो तत्फल अनुदन प्रवृत्ति कहा जब तक चलता रहेगा वो जब तक मन में आग्रह बना हुआ है मैं एक मनुष्य हूँ धर्माधर्म करने वाला हूँ इसका परिणाम आगे किसी शरीर में होकर के भोगूंगा, ऐसे विचार में है जब तक बना रहेगा तब तक ये भी उत्पन्न होते रहेंगे, शरीर से धर्माधर्म होगा फिर धर्माधर्म से शरीर होगा ये चलता रहेगा तब तक कहा जब ईश्वर नाश होगा कब होगा यदा पुनर्मंत्र औषधि वीरियर ग्रहावेश हो यथोक् ग्रहा न हेतु कलादेशो अपनी तो भवती तदा तस्वीन क्षणे तस्वीन क्षणे नास्ती हेतु तो अवय जब देखो जैसे किसी को ग्रहेश हो गया ग्रह का आवेश हो रहा कोई व्यक्ति को वहां पर मंत्र आदि करके वो ग्रह हटा दिया जाता है यदा पुनर्जल जिसके मान्यता बन गई है मैं एक मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ इस समय जो तो धर्माधर्म कर रहा उसका करता मई हूं आगे जाकर के मैं दूसरे शरीर में होकर फल भोगा एक ग्रहावेश है उसको ग्रहावेश के समान है जैसे भूत बाधाएं हो जाती है मैं भूत हूं बोलता उस काल में उसी प्रकार है यदा पुनर मंत्र औषधि वीरिय नहीं हुआ जैसे मंत्र से औषधि से माने मंत्र, मंत्र के सामर्थ्य और औषधि का सामर्थ्य वीर ये वीर का दोनों के साथ संबंध करना मंत्र वीरय औषधि वीर्य मंत्र के सामर्थ्य अथवा औषधि के सामर्थ्य से जैसे इवा मैंने जिस प्रकार ग्रहावेश है जैसे ग्रह का आवेश हटा दिया जाता है ग्रह लगा तो मंत्र आदि करके हटा दिया ग्रह को अथवा कोई औषधि के माध्यम से हटा दिया जैसे हटाया जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी यथोक्ता तो अद्वैत दर्शन है यहाँ पर है आत्मदर्शन के द्वारा आत्मज्ञान के माध्यम से अरे तू शरीर आदि नहीं है धर्म धर्माधर्म करने वाला नहीं तू सचिद आत्मा है तब तो आदि महावाक्य के द्वारा यथोक्ता अद्वैत यथोक्त अद्वैत दर्शन है पूर्वोत्तर जो अद्वैत दर्शन है आत्मज्ञान है उसके माध्यम से अविद्योभूत हेतु फलादेश अपने तो भवती अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए थे हेतु फलाभाव जब तक शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी तब तक ये भाव मान्यता थी ये अविद्या से उत्पन्न जो हेतु फल का फलादेश है यह, यह अपनी जब हो जाता है हट जाता है जब दोनों हट जाते हैं तो तथा तस्मिन क्षणे उसी काल में क्षेणे नास्ती उसके क्षीण हो जाने पर उस जो तो फल का आग्रह था उसके क्षेत्र हो जाएगा मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं मैं मैं धर्माधर्म करने वाला नहीं हो इस मान्यता आ जाएगी जब आत्माभाव में पहुंचेगा तो ये संसार भी समाप्त हो जाएगा। जब तक शरीर भाव में है तब तक संसार है शरीर भाव से ऊपर की स्थिति में व्यक्ति पहुंचा है उसके लिए संसार भी नहीं होता कार्यकाल में समाप्त हो जाता ये कहा आगे कहते हैं अभिनिवेश हेतु फलोदे किम भवति? चलो आग्रह बना लिया किसी व्यक्ति ने मनुष्य हूं मान्यता बना ली मैं मनुष्य हूं करके मान्यता बनाई उस मान्यता के आधार पर मैं धर्मावधर्म करने वाला हूँ और आगामी शरीर प्राप्त करूंगा इसी माध्यम से फल भोगा इत्यादि जो मान्यता बनाई है अभिनवेश कर दिया धर्मावधर्म का आगामी शरीर में अभिमान है अभिनिवेश अवसाध हेतु फलोदे कार्यकाल बाप की उत्पत्ति होती है उसकी दृष्टि से कहा उत्पत्ति होने पर क्या अनिष्ट होगा प्रश्न है अनिष्टम फलती क्या अनिष्ट होगा चलो कार्यकार भाव को मान लिया अपने कार्य का ऐसा मानता है तो उसके लिए क्या अनिष्ट होगा ये प्रश्न उठा तो कहते है कार्य का संसार क्षीणे हेतु क्षीणे संसारो न प्रपद्यते न यदेतुश जब तक कार्य काम भाव का आग्रह है पनावुराय है निवेश है धर्माधर्म मैं करने वाला हूँ एक कारण है आगे शरीर मिलेगा ऐसी भावना जब तक है यावध हेतु फलापेश जब तक धर्म को हेतु बनाना शरीर को कार्य बनाना आगामी शरीर के लिए कार्य बनाने की मान्यता जब तक है धर्म से शरीर आदि होते हैं इत्यादि मान्यता है, है। हाँ। तावत संसार आयता तब तक संसार की वृद्धि होती रहती है तब तक जब तक ये मान्यता उसके ऊपर है मान्य शरीर भाव में है तो मान्यता है और शरीर भाव से ऊपर हो गया हो तो मान्यता समाप्त हो जाएगी एक सीधी बात यह है शरीर भाव में जागृत में है स्वप्न में है सुसुप्ति समाधि में शरीर भाव में नहीं होता व्यक्ति उसका धर्माधर्म में भी नहीं है आपके शरीर भी नहीं होता। होते शरीर भाव में मान्यता से है यह तो फलाहा जब तक धर्माधर्म को कारण मानता है और आगामी शरीर को कार्य मानता है मान्यता है क्यों मानता है अपने को मनुष्य मान के बैठा हुआ है जब तक यह फलाप आग्रह है, तावत संसार तब तक संसार की वृद्धि होती है, तो हेतु ऐसे हे संसार हेतु फलाप समाप्त हो जाए दरबा दरबा आगामी शरीर में कार्य काम भाव समाप्त तो होने आत्मा भाव में पहुंच जाए शरीर भाव से ऊपर की स्थिति में पहुंच जाए व्यक्ति ऐसी स्थिति में संसारम न प्रबंधे थे फिर संसार को प्राप्त नहीं होगा तो जब तक शरीर भाव में है तब तक ये मान्यता बनाता है शरीर भाव से ऊपर हो गया ऊपर होने के लिए उसको कोई तोड़का चाहिए जैसे कोई के लिए मंत्र औषधि आदि चाहिए या अभी वेदांत के महावाग्य आदि औषधि चाहिए इसको अरे तू शरीर नहीं है तू तू आत्मा है ऐसा कहने वाला वाक्य चाहिए संसार समाप्त हो जाएगा उसको कारण का छीड़े हित तो फला जैसे संसार में प्रवृत्त कार्य का अनुभाव का आवेश जब तक समाप्त तो तो हो जाएगा तब क्या होगा संसार को प्राप्त तो नहीं होता कोई भाव में रहेगा ठीक ठीक है अभिनवेश अनिवृत्तिया अनुभवेगा किम सूर्व की फिर पूर्व पक्षी की शंका होगी चलो अभिनिवेश की निवृत्ति होगी कार्य का अनुभाव धर्म आगे शरीर आदि में कार्य का अनुभाव होगी मैं धर्माधर्मा करने वाला भी नहीं हूं और आगामी मेरा शरीर भी होने वाला नहीं है ऐसी मान्यता आ गई यदि निवृत्ति की तो और उसके अनुभव होने पर अब उस स्थिति में क्या होगा कार्य का अनुभाव की उत्पत्ति नहीं होगी संसार नहीं होगी तो क्या होगा फिर किम फिर क्या मिलेगा यह शंका आगे तो कहा संसार न प्रबद्ध जब हेतु और फलभाव में आवेश समाप्त हो जाता है आग्रह समाप्त हो जाता है केवल आग्रह ही है आग्रह समाप्त होने पर संसार को प्राप्त भी नहीं करेगा ये फल होता है मुक्ति रोगी का, ठीक है आकांक्षा पूर्वक पूर्वार्धन योजा जिज्ञासा पूर्वक पूर्वाध के कार्य का पूर्वार्ध के योजना करते हैं यदि इत्यास यदि हेतु फलव तथा को दोषा ये, ये आकांक्षा जिज्ञासा कार्यकाल भाव मान लिया उसने धर्माधर्म को कार्य कारण माना आगामी शरीर को कार्य माना क्या दोष आएगा क्या अनिष्ट होगा इसका क्यों धर्माधर्मादि को कब तक मानता है जब तक शरीर भाव में व्यक्ति है तब तक मानेगा धर्माधर्म करने वाला महोमान्यता होगी शरीर भाव में होगा आत्मा भाव में नहीं होना है तो यदि हेतु फलोद यदि कार्यकाल भाव की उत्पत्ति हो गई धर्माधर्म आगामी शरीर में तोष है क्या दोष होगा इसका क्या अनिष्ट होगा ऐसी प्रश्न आने पर उच्चते हेतु फलावेश निवर्त जब तक आत्मज्ञान में नहीं पहुंचेगा हेतु फलावेश निवर्त जब तक आत्मज्ञान के माध्यम से अपने पहचान के माध्यम से ये जो कार्यकाल भाव की निवृत्ति जब तक नहीं होगी हेतु फलावेश निवर्त अक्षीण क्षीण नहीं होगा नाश नहीं होगा जब तक कार्यकाल का बना रहेगा संसार आयतो का तब तक संसार आयत होता है दीर्घ होता है लंबा होगा संसार लंबा होता रहेगा चार कीट गुण का अक्षीण माना अनिवृत्त संसार की निवृत्ति नहीं होगी तब तक वो जन्म में चलता रहेगा यही होगा दीर्घ क्षीणे पुनर्ला में से जब वो कार्यकार मान्यता समाप्त तो कर जाता है कब करेगा मान्यता आत्म भाव में पहुंचेगा तब शरीर भाव में रहते रहते नहीं कर सकता कार्यकार मान्यता आत्माभाव में जब पहुंचेगा तब आत्म आत्मभाव में पहुंचे पर छीणे पुनर्हित धर्मा धर्म को कारण आगामी शरीर को कार्य जो आवेश बना हुआ है वह छीण हो जाने पर जब वेदांत वाक्यदि सुनेगा मनन करेगा उसके पश्चात की आएगी उसकी वृत्ति बनेगी कोई छीण हो जाएंगे तो भाव नहीं, ना हम देह न मैं देह में जब पहुंचेगा मैं शरीर नहीं हूं मेरा शरीर नहीं है ऐसी बुद्धि में जब पहुंचेगा कब पहुंचेगा उपनिषद के वाक्य सुनने के बाद में अनेक जन्म के संस्कार जिसको होगा पुण्य के आर्जन होगा वो वृद्धि को ऐसी भावना बनेगी तो केवल बने उपनिषद सुनने में आत्सर्भि नहीं होना है तो मनुष्य भाव इतनी जल्दी जाने वाला नहीं छिड़े पुनर्हित भला से संसारण निवर्तित संसार न प्रवत इत्यादि कहा था छीड़े इत्यादि कहा इत्यादि कहा था भाष्य में कहा था छिड़े पुनर हेतु फलावेश संसारों न प्रवर्ते अगर ये कार्यकाल भाग की मान्यता समाप्त तो हो जाए फिर संसार को प्राप्त भी नहीं होगा फिर जन्म वर्ण को प्राप्त भी नहीं होगा जब तक मान्यता चले तब तक है मान्यता तब तक जब तक शरीर भाव में है एक मनुष्य हूँ ये पना है तब तक ही चलता रहेगा और मनुष्य पना से अपने को ऊपर के भाव में गए पहुंचा हो उस उसकी में नहीं होगा ये बता रहे कुटस्तम अद्वित आत्मतत्व इच्छता कुतो जन्मनाशो व्यग्रियते तत्राह अब द्वैतवादी की शंका है आप वेदांती हैं आप निर्विशेष आत्म तत्व को चाहने वाले हैं कहा से जन्म वर्ण के चक्कर आप बोल रहे आप कहा जन्म वर्ण आपके मत अद्वैतवादियों के मत में जन्म वर्ण कहा है यह प्रश्न कुतो आत्मतत्व कुन्मनाशो जन्मनाश का व्यवहार कैसे कर रहे हैं उत्पत्ति होना नाश होना कैसे व्यवहार कर रहे हैं तो आप तो कूटस्थ अद्वितीय आत्मतत्व तो चाहने वाले हैं आप ऐसे व्यक्ति हो इच्छता के ऊपर में छह नंबर की टिप्पणी है इच्छता त्वया तो वेदांति ना इतर था तुम जो तुम जो वेदांति हो तुम तो निर्विशेष आत्मा को चाहते हो मान मानने वाले हो ऐसी स्थिति में फिर जन्म मृत्यु कहां से आगे हो या वे तो फलावेश कहाँ से बोल रहे हो आप? आप तो नहीं बोल सकते आप क्या तो जन्म मृत्यु है ही नहीं ये शंका ये शंका आ कहा समृत्या इत्यादि बोलते हैं कार्य काम कहते हैं ृतिया जायते शाश्वतमस्ति तही समृत्म शाश्वत सद्भावन हजं उछेदस्तेन नास्ति वही उच्छेदस्तेन संवृत्तिया जायते शाश्वतम सर्वं नई संवृत्म शाश्वत सद्भावन हजं उच्छेदस्तन नईदस्तेन सर्वम समृद्ध्या जायते, थे अविद्या जाए थे सबके जायते, सब, सब अज्ञान से पैदा होता है जो भी पैदा होता है, है। इसलिए संसार जो है ना शाश्वत नहीं है स्थिर नहीं है अविद्या से जो उत्पन्न होता है स्थिर नहीं होता है हृदय में सर्प पैदा होता है अज्ञान वो स्थिर नहीं है थोड़ी देर के बाद में सर्व काय हो जाएगा विद्याजन्य जो होता है वो स्थिर नहीं होता समृत्या जाए के सर्वम सर्वम जगत सारा जगत अज्ञान से पैदा है इसलिए इसी हेतु से क्या होगा शासव नाश्ति स्थिर नहीं है कोई भी स्थिर नहीं है सदभावे न अजम सर्व दूसरी तरफ आत्मा के तरफ से देखते हैं अधिष्ठान के तरफ से देखेंगे अज्ञान से रजू में सर्प की कल्पना होती है तो सर्प अपने रूप से तो स्थिर नहीं है क्यों तो अधिष्ठान रूप से देखेंगे रज्ज रूप से देखें तो अजन्मा है ये जगत भी अजन्मा हो जाता है किस रूप से अधिष्ठान में जिस आत्मा में कल्पना की जा रही है अपित्या से वह आत्मा रूप से सदभाविर अजम सर्वम सदात्म रूप से जो आत्म रूप सत है उस रूप से देखेंगे इसी जगत को अजम सत्य कोई उत्पन्न नहीं होता है उच्छेद उच्छेद भी नहीं होगा विनाश भी नहीं होगा आत्म रूप से देखेंगे विनाश और अविद्या से जनित होने के कारण से शाश्वत नहीं है ये बताया टिप्पणियां एक दो तीन समृत्या माने अविद्या अविद्या से जो उत्पन्न होता है वो वस्तु तो कोई भी शास्व नहीं होता स्थिर नहीं होता के नवे माने सर्वस्य आविद्यक तत्व नहीं सारे के सारे संसार आविद्य के अविद्या जन्म है जैसे रज्जु में सर्पारी जो कल्पना करते हैं अज्ञान काल में करता है ज्ञान काल में नहीं करते ज्ञान काल में तो रज्जु का नवे सदभावेरा तीर्घिपण था सदात्म रूपेरा अगर आत्म रूप से अधिष्ठान रूप देखते हैं जगत को अजर्मा है पैदा ही नहीं हुआ माने अपने रूप से उसको देखेंगे जो जिस रूप में दिखाई दे रहा है इसकी स्थिरता नहीं है अविद्याजन्य है और अधिष्ठान रूप से देखेंगे आत्मा में कल्पित है जगत आत्म से देखेंगे तो सा, अजर्मा है ठीक है अविद्या सर्वस्व्या सदी अविद्या विषय नित्य नाम नास्ती है शास्वतम तेरह कहा अविद्या के द्वारा ही सब जायमान होने पर उत्पन्न होने पर जैसे रज्जु में कई वस्तु उत्पन्न हो जाते हैं अज्ञान से भिन्न भिन्न लोगों के अज्ञान से भिन्न भिन्न वस्तु पैदा हो जाते हैं लोगों में एक ही अज्ञान में भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान दिखाई पड़ता है कोई उसको सर्प मानता है कोई लाठी मांगता है कोई भूषिद्र मानता है कोई माला मानता है कोई जलधारा मांगता है एक रसी पड़ी हुई तो नाना वस्तु पैदा हो गए किंतु वस्तु पैदा हुई है कोई भी थोड़ी देर बाद जब रज्ञान होगा तो सबका अभाव हो जाएगा अविद्या के द्वारा जो जन्म होता है ये कहा अविद्या जायते सारा संसार अज्ञान से जन्म है ये जागृत स्वप्न में जन्म है और कहा समाधि अवस्था में कहा संसार है संसार को वहां भी होना चाहिए वहां नहीं है पूरी अवस्था में नहीं है सुसुप्त में ही नहीं है जो तो अज्ञान विशिष्ट अवस्था है उसी में संसार नहीं है उसके ऊपर की अवस्था में कहां से संसार अविद्या से है अविद्या सर्वस्व जायमान्य सब पता उत्पत्ति में अविद्या कारण है जायमान्य सती उत्पन्न होने पर अविद्या के विषय में कोई नित्य नाम वस्तु होता नहीं अविद्या होता है सर्वादी में देखा है सात की टिप्पणी में कहा अविद्यादशाया प्रतीयमान वस्तु किंचित नित्य नास्ती या अज्ञान काल में प्रतीत होने वाले वस्तु नित्य कोई होती स्थिर कोई होती नहीं शाश्वत नहीं होती वस्तु के ना भी इत्यादि का परमार्थ तस्तु वो जो अविद्या जनित वस्तु है उसको वास्तविक दृष्टि से देखेंगे ऊपर ऊपर से तो एक वस्तु दिखाई पड़ा वास्तविक दृष्टि से देखें तो अधिष्ठान ही रज्जु में जो भी कल्पना करेंगे और अधिष्ठान रज्जु है रज्जु दृष्टि से वो सर्वाधिक रज्जु है अतिरिक्त नहीं होता ठीक परमार्थ तस्तु सर्वम अजम सबके सब, सब जगत अजम्मा है कोई पैदा ही नहीं हुआ क्यों आत्मा में कल्पित है आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ सिद्ध ही नहीं होते दृष्टि में, वास्तविक दृष्टि से तो यही है सर्वज कूटस्थमा आतीयते आत्मकूटस्थ है उस अभिन्न वस्तु है सारे आत्मूपटस्थ निर्विशेष मान्य जाते हैं तेन कल्पना आस्तीय वस्तु तो जन्मा वास्तव जन्म का अभाव संसार का ये तो अविद्या से जन्म अविद्या से, से जो होता है वस्तु नहीं होता है वस्तु तो जन्म अभाव वास्तव में जन्म का अभाव है इनका वास्तव में जन्म नाम से कल्पना बिना विनाशो नास्त कल्पना के बिना इनका विनाश भी नहीं होगा कल्पना बिना विनाशो नास्ती एवं हेतु फलोदय यह कल्पना है सारी हेतुफलादि की जो है कल्पना है विनाशो नास्ते कल्पना के बिना विनाश भी नहीं होगा कल्पना नहीं हो। करेंगे हेतुफलादि तो का तब विनाश मानना होगा और हेतुफलादि की कल्पना नहीं है नाश भी नहीं होगा तो भी उच्च पूर्वापर विरोधम आशंका पूर्वादी शंका करता है महाराज पहले तो आपने कहा कि हेतुफल है नहीं कहा और फिर कैसे मान रहे हैं हेतुफला पूर्वा पर विरोध पूर्व में कहा था कुछ नहीं करके कहा था अब हेतुफलादि कैसे हो है ये कहना चाह रहे पूर्वापर विरोध नजाद आत्मरो अन्य नास्ती है तथम हेतुफल संसार संसार से उत्पत्ति विनाशक उच्य अतः अजन्मा आत्मा से अन्य कोई भी वस्तु नहीं है आपके मन एक ही आत्मा है और उससे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है तत्पथम हेतु मनोज संसार स्थिति विनाश होता है एक उसमें तो कैसे माना आपने की हेतु और कार्य का भाव का उत्पत्ति और विनाश कैसे माना पुरा पर विरोध एक तरफ आत्मा में कोई वस्तु नहीं गाना एक तरफ कार्यकाल भाव माना उत्पत्ति विनाश मानना है कैसे विरोध बोला ये कया तुमने तो कैसे ऐसा बोल दिया सिद्धांत को प्रश्न किया तो श्रृण करके उत्तर देते हैं सिद्धांत सुनो इस प्रश्न हम विनाश भी मानते हैं और अजन्मा भी मानते हैं हमारी मान्यता दोनों है कौन से मान रहे हो विनाश आत्माभाव से देख रहे हो या अविद्या भाव से ले रहे हो यदि अविद्या भाव से देखना है उत्पत्ति विनाश है और आत्माभाव से देखना है अजन्मा है अज्ञान काल में जन्म मृत्यु आदि दिखाई दे रहे हैं ज्ञान काल में नहीं है या जन्मा भी है और उत्पत्ति विनाश वाले भी है ऐसी यही कहना चाहते हैं श्रीण करके भाषण का, देखो तो सारे पदार्थ जो भी उत्पन्न दिख रहे अविद्या से उत्पन्न है वास्तव में उत्पन्न नहीं है कोई भी वस्तु को हम अपने अपने अज्ञान के महिमा से अपने अपने ढंग से व्यवहार करते हैं कोई भी एक व्यक्ति होगा सामने हम एक व्यक्ति को लेकर चलते हैं भिन्न भिन्न रिश्ता लेकर के चलते हैं भिन -भिन कोई पिता बोलेगा कोई पुत्र बोलेगा कोई भाई बोलेगा कोई जवाई बोलेगा कोई शशिर बोलेगा व्यक्ति एक ही होता है ये सामान्य व्यवहार है अपने अपने टाइम से व्यवहार कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या है वो पिता है पुत्र है भाई है जवाई है क्या है वस्तुस्थिति हाँ। में जाए एक मन एक पिंड है वो पिता आदि ने अपने अपने संबंध लगा रहे हैं सारे सारा संसार ऐसे अविद्याजन्य है निष्कर्ष से निकालने चाहेंगे तो क्या निकलेगा वो पिता पिता कहने वाले को सिद्ध होगा या पुत्र कहने वाले को सिद्ध होगा कोई सिद्ध होने वाला व्यक्ति एक है पिता होगा तो पिता होगा पुत्र होगा तो पुत्र होगा क्या सिद्ध करेगा तो सभी होगा अविद्या जन ऐसा अज्ञान काल में वस्तु तो स्थिति में जाते हैं ऊपर ऊपर से चलता है जो ऊपर ऊपर से चलता है अविद्या का कार्य है एक उत्तर देते हैं श्रीणु करके कहा कैसे विरोध बोल दिया कहा सिद्धांत गए कोई विरोध नहीं अविद्या को जब तक मान्यता है तब तक जन्म मृत्यु आदि है संसार है और अविद्या की मान्यता समाप्त तो हो जाती है तो संसार में अजम्मा आत्मा ही है सब वास्तविक दृष्टि है विरोध नहीं है हाँ दोनों यदि पारमार्थिक सत्ता में होता तो विरोध हो आता दोनों व्यावहारिक सत्ता में होता तभी तो विरोध आता एक व्यावहारिक सत्ता की बात है और एक पारमार्थिक सत्ता की बात अजन् पारमार्थिक सत्ता में है मनुष्य को सिंग वाले भी मानते हैं बिना सिंगे भी मानते हैं दोनों मान्यता हमारी वजह से। है हम कल्पना से बोलेंगे मनुष्य सिंग वाला है और वास्तविक दृष्टि में मनुष्य सिंग वाला नहीं है यही है यही सिद्ध होगा हमारी हमारी कल्पना है हमने मनुष्य को ऊपर दो सीख मान लिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता हमारी कल्पना है कि अज्ञान जनित अवस्था है उसका कोई विरोध भी नहीं होता सही मनुष्य जो बिना सिंग वाले मनुष्य के साथ विरोध भी नहीं होता क्यों वास्तविक इसका सिंह होता नहीं है विरोध भी नहीं होता उस वाक्य का हाँ वास्तविक होता है दोनों वास्तविक होता तब तो विरोध होता एक अवास्तविक है एक वास्तविक है कोई विरोध नहीं होता तो संसार में जन्मादि हो सकता है अजन्मा भी हो सकता है वास्तविक दृष्टि से अजन्मा है व्यावहारिक दृष्टि में जन्मादि है व्यावहारिक दृष्टि जो है अविद्यालन है एक है धातु है अच्छा दा, अच्छा ढकने धातु का अज्ञान का विषय को सम्वृद्धि का जो तो ढक जाता है वस्तु तो कुछ और होता है और मान्यता कुछ और हो जाती है जैसे पड़ी हुई है तो रज्जु और मान्यता बनती है सर्प की तो अविद्या का विषय है सर्प ऐसा ही समृत्ती मैं संवरण सम्पृति ही दो की टिप्पणी है यहाँ तीन की टिप्पणी समृद्धि के ऊपर तीन की टिप्पणी तथा व्यवहार मात्र जन्मादि भाव सबके सर्व मन क्या है तथा व्यवहार मात्रम, व्यवहार मात्र जो जन्मादि व्यवहार मात्र स समृद्धि है यानी अज्ञान का विषय है दो नंबर से समृद्धि अवद्या अवद्या विषय अविद्याचक समृद्धि शब्द हो अ तद विषय लक्षण को अविद्याचक होता है समृद्धि शब्द अविद्या का बाचक होता है यहाँ पर विषय को लेना है समृद्धि शब्द से लेना है विषय को लेना है ये लक्षण लक्षणा से प्रयोग किया गया अविद्यावाचक है समृद्धि शब्द या ढकने वाले को कहेंगे यहाँ ढका जो ढका जा रहा है उसको समृद्धि बोला जा रहा है लक्षणा शक्तिवृत्ति से नहीं है लक्षणावृत्ति से कहा समृद्ध का अर्थ विषय पर लिया यहाँ अविद्या के विषय में, में लाक्षण को ला, लाक्षण लक्षणावृत्ति से प्रयोग किया जैसे गंगाया जैसा है बोलते हैं गंगा किनारा लेना पड़ता है यहाँ भी बोला गया समृद्धि अर्थ लेना पड़ेगा उसका विषय लक्षणावृत्ति शक्तिवृत्ति नहीं है समृद्धिया माना संवर्ण समृद्धि संवर्ण को समृद्धि कहते अविद्या विषय लौकिक व्यवहार जितने भी लोग लौकिक व्यवहार है अज्ञान का विषय जब तक अज्ञान है तब तक लौकिक व्यवहार है आत्मज्ञान का आत्म को व्यवहार नहीं होगा लौकिक विषय व्यवहार तय उस अविद्या के विषय होने से अविद्या के कारण समृद्धिया और समृद्धि के द्वारा अज्ञान के कारण से जानते सर्व अज्ञान है इसलिए सब पैदा होता है किसका अज्ञान आत्मा का ज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान है सारी कल्पना आत्मा में है आत्मा का अज्ञान समृद्धिया जायते का समृद्धि से माने अज्ञान से सब वस्तु पैदा होते हैं व्यवहार काल वस्तु जितने भी है अज्ञान से पैदा होते जैसे प्रातिभाषिक सत्ता दृष्टान्त है रजियो में सर्व पैदा होता है अज्ञान से किसके अज्ञान से रजू के अज्ञान से यहाँ भी आत्मा में सारे जगत पैदा हो रहे हैं अज्ञान से समृत्या जायते सर्व सब के सब अज्ञान से पैदा होते हैं व्यावहारिक वस्तु तेना अविद्या विषय शाश्वत और नित्य नाश्त हुए इसलिए अविद्या का जो विषय बना हुआ है इसमें शाश्वत कोई भी नहीं होगा अज्ञान जनित जो वस्तु होगा स्थिर नहीं होता कहा देखा प्रादिभाषिकाह में देखा है रज सर्वादी कब तक रहते हैं थोड़ी ये भी ऐसा ही अविद्या का जो विषय होगा शाश्वत नहीं होगा स्थिर नहीं होगा अविधा तीन और चार की टिप्पणी तीन सर्व तथा जो व्यवहार माध्यम जो व्यवहार मात्र जर्मादि है जितने भी है सबके सब, सब अविद्या विषय है कोई स्थिर नहीं है शाश्वत नहीं है कोई तेनाली जन्मादे आविद्यक तो मात्रा जन्मादि जब आविद्यक है तो क्या होगा शाश्वत नहीं होगा अविद्याजन्य जो होता है स्थिर नहीं होता कोई भी उत्पन्न जो होगा स्थिर नहीं होगा इसे रंजन सर्पादी दृष्टान है स्थिर नहीं होता ये व्यवहारिक विषय भी ऐसा अतः उत्पत्ति विनाश लक्षण संसार आयता उचिति में क्या होगा अविद्या जब तक है तब तक संसार रहेगा इसलिए दीर्घ हो जाता लंबा हो जाता है संसार इसलिए उत्पत्ति विनाश लक्षण संसार जन्मो मरो जन्मो मरो चलता रहेगा संसार लंबा हो जाता है ये कहा जाता है पांच की टिप्पण व्यवहार मात्रा में जन्मादि जब व्यवहार मात्रा है वास्तविक वस्तु नहीं जैसे सर्प व्यवहार होता है सर्प नहीं होता रज्जु में में सर्प वाणी का व्यवहार होगा ना सर्प सर्प करके बोला जा रहा है कि तो होता कि नहीं होता व्यवहार दो प्रकार के होता है वस्तु में व्यवहार होना एक बाणी का शब्द व्यवहार भी होता है वहाँ शब्द व्यवहार हो रहा है सर्प सर्प बोल रहे हैं कि तो सर्प नहीं होता वैसे ये भी होता है परमार्थ सर्वा भी न तो अजम सर्वम आत्मा ही को है स्मार्थ परमार्थ दृष्टि से देखते हैं पारमार्थिक सत्ता से देखते हैं वस्तु क्या है जब निर्णय करने जाते हैं तो स्थिति में क्या तो क्या होगा परमार्थ है सर्वागमतु अजम सर्व आत्मा जिससे सब के सब आत्मरूपी हो जाते हैं जो तो कल्पित वस्तु जो होते हैं अधिष्ठान रूपी होते हैं वास्तविक तो दृष्टि से रज्जु में जितने भी कल्पना कर रहे थे तो रज्जु रूपी हो जाते हैं और कुछ कहा गए वो बाहर जाते भी नहीं कहीं जाते तो पड़ता है रजु ही था वो रजु ही है ये होता है इसी प्रकार हाँ भी है। माने जब आत्मा में कल्पित है सारे संसार तो आत्मा, भाव से देखते हैं तो आत्मा हो जाते हैं अतो जात्यादि अभाव उच्छेद इसलिए जन्मादि का अभाव होने से उच्छेद भी नास्ते नास्त माने जन्मादि जब नहीं है इनका तो इनका विनाश भी नहीं होगा उच्छेद भी नहीं होता संसार का विनाश भी नहीं होता नाश कश्चित हेतु पढ़ा दे कोई भी कार्य का अनुभव उसका विनाश भी नहीं होता क्योंकि जन्म ही नहीं है कहां से नाश होना होता जन्म होता तो नाश होने की संभावना थी जन्म ही नहीं है पारमार्थिक दृष्टि में कोई पैदा ही नहीं हुआ है फिर जब पैदा ही नहीं होता कौन विनाश किसका होना उच्छेद भी नहीं विनाश भी नहीं हुआ स्थिति है ठीक है नाहवत जन्म विनाश हो देखो भाई वास्तविक दृष्टि से देखते हैं आत्मा का जन्म विनाश नहीं है आत्मा न जायते ब्रेदेवा कदाचित नार्य भूतवा भविता अजोदित शासणो धान्य शरीर गीता द्वितीय तय बताया हुआ है न जायते कदाचित ये जो ज्ञानकालीन आत्मा शरीर बुद्धि से जन्म मरण माना जा रहा है शरीर मरता है या पैदा होता है आत्मा में वो आरोप कर दिया है वास्तव में आत्मा न पैदा होता है न मरता है टीका निकाल ना आप जन्म विनाश हो तब तक आत्मा के जन्म और विलास दोनों का तो सिद्ध नहीं कर सकते आत्मा में पैदा होता न तो, तो कोई भी जन्म होने वाले और मरने वाले जो होते हैं विशेष होगा जैसे शरीर विशेष है पंचभूत से विशेष बना हुआ पंचभूत का पुतला है विशेष है तो विशेष होगा ये पैदा भी हुआ मरेगा भी नाश भी होगा इसका निर्विशेष वस्तु का नाश नहीं होता एक सामान्य दृष्टानता आकाश आकाश का नाश नहीं दिखाई पड़ता भी वो भी कुछ पंचभूत विशेष है फिर भी सामान्य दृष्टि में आकाश है उसका नाश नहीं होगा कितने भी आप पेट्रोल चलाएं आकाश जलने वाला नहीं है कितने भी शस्त्र चलाएं आकाश कटेगा नहीं करता कितने भी जल बरसे आकाश आकाश दिखता नहीं है कितने भी हवा चले आकाश सूखता भी नहीं तो एक भौतिक पदार्थ भी ऐसे पाए जाते हैं कि जो निर्विशेष आत्मा है वो क्यों ऐसा आत्मा तो यही है नैनम चिंदी शास्त्राणी नैनम पावक न चले तन क्या पूर्व है तो आत्मा उत्पन्न और विनाश होना संभव नहीं हो न जाए थे मृत इत्यादि भगवदगीता है श्रुति है तस्कूटस्थत्वाद क्यों कर्म विनाश क्यों निर्विशेष है आत्मा निर्लिप है असंग है उसमें जन्म विनाश होना संभव नहीं जो भी जन्म विनाश वाले विशेष होते हैं अब यह शरीर एक विशेष आकृति में आया हुआ है इसकी या आकृति में पैदा हुआ और ये आकृति ना होना शरीर ना होना विशेष वाले के जन्म जन्मवृत्ति होती है आत्मा निर्विशेष है निर्लप है इसलिए आत्मा का जन्मनाश हो सकता तो, तो अन्य से तु तो युक् अन्य में मानना पड़ेगा जन्मनाश किसान आत्मा से अतिरिक्त में मानना पड़ेगा तुम जन्म विनाश जन्म विनाश अन्य में मानना पड़ेगा तस्या अद्वितीय क्यों आत्मा तो अद्वितीय है दूसरा कोई है ही नहीं इसलिए उसके जन्म विनाश होना संभव नहीं है तो अन्य किसी को मानना पड़ेगा जन्म जन्मविनाश यदि मानना तो अन्यत्र मानना पड़ेगा मानना किस कारण से अज्ञान से मानना पड़ेगा यही कहना चाहते हैं तथा हितवादि बंधन से जो हित फलादि बंधन है यह आत्मा को बांधने वाले जब तक संसार में अभिमान है यह धर्माधर्म मैं करने वाला हूँ इसका आगे फल भोगा कार्य का भाव का अभिमान है तब तक बंधन इसको शरीर मिलेगा हेत् आदे जो हेतु कल्पना की गई है, हेत्व, है जन्मनाश हो जो बंधन है उसी के जन्मनाश है न तो या वक्त पूर्वादि ये बोलता है आपको नहीं कहना चाहिए आत्मा में जन्म जन्मनाश नहीं है तो आपको ये बोलना नहीं चाहिए कि जन्मनाश नहीं बोलना चाहिए तथा चाहे तो हेतु आदि से जन्मनाश हो न त्वया तो वक्तव्य इसलिए किसी के भी जन्मनाश को कहना नहीं चाहिए ऐसा पूर्वादि ने सांखा किया नव की टिप्पणी जन्मादिर असंभव है जन्म जन्मादि जब असंभव है तो, तो आपको तो आदि के जन्मनाश की चर्चा नहीं करनी चाहिए ये पूर्वादि ने कहा पूर्व पुर, पक्ष की टीका है आगे सिद्धांत बोलते उच्च माने समाधान मन समाधान अर्थ आगे समाधान देना है इसका उत्तर देना ऐसे ध्यान देगा उसके पहले मन को एकाग्र करना चाहते श्रीणु बोलते हैं कथाकारों की एक शैली है जब देखता है कि श्रोता अन्य मनस को हो गया हो उस स्थिति में देखो सुनो ऐसे बीच बीच बोलते हैं माने अपने तरफ अपने शब्दों के तरफ आकर्षित करने के लिए कई अन्य मनस्य हो गया है मेरी बाणी में ध्यान नहीं दे रहा मेरे शब्द में ऐसा सोचता है कभी देखो बोलते हैं कभी सुनो बोलते हैं, देखो, बोलते हैं। देखो सुनो कोई को तात्पर्य कथा और चल रही थी तो बीच बीच बीच बोल देते हैं वैसे यहां श्रीम करके बोलते हैं उसके पन को एकाग्र कराने सावधानी से सुनो इस बात को ठीक है श्रीमण करके कहा ठीक तब अक्षर आकर पदे कारिकागल जो पूर्वान्व भाग है उसके शब्दावली का कथन करते हैं समृत्या जो भी वस्तु पैदा होता है अज्ञान से होता है बात समृद्धि अविद्या शब्द का ढका जाता है जो अज्ञान से ढका जाए उसको समृद्धि शब्द किया लौकिक व्यवहार लौकिक व्यवहार जितने भी है अज्ञान कालीन है वही समृद्धि शब्द का किया समृत्या चाहे तो उसके द्वारा अज्ञान से जो पैदा होता है सर्वम सबके सब वस्तु सब अज्ञान जनित है अविद्या विषय शाश्वत इसी कारण से अज्ञान के विषय में शाश्वत कोई भी वस्तु नहीं है एक बात ठीक है अविद्या विषय नित्य से वस्तु अभाविक अविद्या के जो अविद्या से कल, कल, कल्पना जो इस की होती है उसमें नित्यत्व तो नहीं रहता और होता है क्या बोलते हैं अतः करके वाच उत्पत्ति विनाश लक्षण संसार आयत में आये थे थे। तब तक जब तक अविद्या विषय तब तक इसकी वृद्धि होती रहेगी जन्म विनाश उत्पत्ति विनाश रूप संसार के चलता रहेगा ये बताए द्वितिया अक्षरार्थम कारिका का जो उत्तरांध भाग है उसके समय भी कहते हैं परमार्थ दर्शन में पहुंचेगा माना रज्जु में सर्प देखना और रज्जु देखना वहां एक कल कल्प मान अविद्याकालीन देखना है और एक ज्ञान ज्ञानकालीन देखना है जब रज्जु में सर्प देखता है तो अविद्या का विषय है परमार्थ दर्शन को नहीं है भ्रांतिजन्य दे देख रहा है सर्प को और रज्जु को जो रज्जु समझता है वो परमार्थ दर्शन है यहां भी ऐसे सारे संसार आत्मा में कल्पित है तो जब संसार देखेगा अविद्या का विषय है जब आत्मा पे पहुंचेगा परमार्थ दर्शन जात्यादि अभाव हो उस काल में जाति जन्मादि का अभाव होगा जो आत्म दर्शन परमार्थ दर्शन करेगा आत्म दर्शन तो जन्म आदि का अभाव जात्यादि अभाव हो भाव जन्मादिक्रिया जायते अस्थि बर्दते इत्यादि जितने क्रिया लगाता था सब का भाव हो जाता है तमहे बहुत सी अभाव बताते उसी कोई विनाश के अभाव में कारण बताते हैं तेरह इत्यादि सब कुछ कहा था आगे। कहते हैं देखो यथा ने यहां पुरोवर्ति भुजगा अभवन विवेकी नुजोगुषा कथम विभेशी भ्रांतम यदि भ्रांतम आज जैसे देखो एक व्यक्ति सर्प मान रहा है एक व्यक्ति रसी देख रहा है दो व्यक्ति हैं, एक परमार्थ है एक मान भ्रांतिकालीन दर्शन वाला है अविद्या दर्शन वाला है डर रहा है एक व्यक्ति सर्प मान करके डर रहा है रज्जू को और एक व्यक्ति रज्जु देख रहा है रज्जु देखने वाला उसको समझाता है क्या समझाता अरे बाबा यहाँ सर्प है क्यों डर रहा है तो ऐसा बोलता है एक कह यथा था पूर्वर्ती सामने एक रस्सी पड़ी हुई है पूर्ववर्ती दस नंबर ने कहा रज्जु सकल रस्सी रज... का टुकड़ा है सकल माना टुकड़ा रसी का टुकड़ा पड़ा हुआ है सामने किन्तु रस्सी रूप से एक व्यक्ति नहीं जान रहा है उसको सर्प समझ रहा है दूसरा व्यक्ति रस्सी समझ रहा है सामने एक वस्तु है एक टुकड़ा पड़ा है पूर्ववर्ती भुजक अभाव अनुभवन विवेकी एक व्यक्ति भुजक समझ रहा है सर्प समझ रहा उसको और दूसरा व्यक्ति सर्प का अभाव जानने वाला व्यक्ति है रस्सी रश्ट, करके जान रहा है दो व्यक्ति होते हैं वहां भूजंग अभावान विवेकी जो होगा विवेकी उसको समझाएगा क्या समझाएगा नास्तिक भुजंग सर्प नहीं है रज्जू का ज्ञाता ऐसा बोलेगा जो सर्प मानने वाले को नास्तिक भुजंगो रज्जू रेशा ये तो रस्सी है भाई ये सर्प नहीं है ऐसा कहता है प्रथम पृथ्वी में पिपैसी क्यों बिना कारण डर रहे हो तुम सर्प नहीं है ये रसी है क्यों डरते हो ऐसा बोलता है भ्रांतम अविधता जो भ्रांत है पागल हो गया है सर्प मान्यता करके बैठा उसको ऐसा कथन करता है कौन विवेकी ऐसा सब बोलता है ये कहा भ्रांतु और भ्रांत डरा हुआ है वहां सर्प बुद्धि करके बैठा क्यों स्वकी व अपने अपराध के कारण अज्ञान के महिमा से वहां अपराध क्या है अज्ञान रज्जु का अज्ञान ही अपराध है स्वकियात अपराध देव अपने अपराध से भुजंगम परिकल्प्य वास्तव में सर्प था में कल्पना कर ली कल्पना के बाद में डरने लग गया गयात अपराध अपराध अधिष्ठान रूपा टिप्पणी में कहा सर्प जहां कल्पना कर रहा उसका अधिष्ठान क्या है रस्सी उसके अज्ञान का अज्ञान रूपी अपराध रस्सी का ज्ञान होता सर्पकल्पना नहीं करता सर्पकल्पना नहीं करता डरता नहीं अपने अपराध से डरा हुआ है ये कहा अपराधारे भंग परिकल्प्य सर्प की कल्पना करके वो व्यक्ति वह भी सर्प लाए डरता हुआ भागता है डरा हुआ उतर के भाग जाता है भागता है डरा है तो दूर चला जाता है तो ये भागता है न तो तथा विवेक इनो प्रचरम मूढ़ दृष्टिया थे वह दो प्रकार के क्रिया हो रही है विवेकी कह रहा है अरे भाई तो क्यों डर रहा है यह सर्प नहीं है रशी है कह और वो सर्प मान करके भाग रहा है दोनों की मान्यता अलग अलग है तो वहां पर उन बातों में विरोध तो होगा कि नहीं होगा ये विचार कर वो दोनों की बातों में विरोध होगा कि नहीं होगा यही कहते हैं न तो तथा विवेकी विवेकी का जो वचन था वो विचार तक तो डर के भाग रहा है विवेकी कह रहा है ये रस्सी है सर्प नहीं करके तो विवेकी का जो वचन था ये वचन ये रज्जु है सर्प नहीं है कहने वाला वचन कोई विरोध आएगा कि नहीं आएगा कहते नहीं आएगा उसकी कल्पना है ये वास्तविकता है विवेके का वचन वास्तविक कथन कर रहा है और उसके सर्प बुद्धि भ्रांत है का कल्पना है इसलिए विरोध नहीं आता है दोनों वास्तविक हो तो विरोध होता एक काल्पनिक है जो डरने वाला व्यक्ति की जो धारणा बनी वो काल्पनिक धारणा है अपने अज्ञान के कारण से अपने अपराध से हुआ है वो सर्प मानता है रजू का ज्ञान नहीं है इसलिए सर्प मान लिया उसने उसी से डर के भाग रहा है विवेकी समझा रहा है दोनों बातों में विरोध दिखता है कि विरोध नहीं होता एक पारमार्थिक है और एक व्यावहारिक विवेक तो के रो वचन बूढ़ा दृष्टि बोलता है करके उसकी दृष्टि से कोई विरोध नहीं होतावर्ती भुज का भावे तत्व तो का भी लिखे मानी पूर्ववर्ती पदार्थ रजुअ है वहां जिसमें भुजन का नहीं है ऐसे में उस, उस विषय ज्ञानियों को विरोध नहीं होता ठीक है इसी प्रकार यहां भी ऐसा ही है अज्ञानियों की दृष्टि में संसार की कल्पना है ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है तो कोई विरोध नहीं आता एक पूर्वा पर विरोध की शंका उठाई थी पूर्वादि में विरोध नहीं है और ज्ञान जब तक है तब तक कल्पना करते हैं और ज्ञान काल में नहीं है तथा तो परमार्थ कूटस्था आत्मदर्शन व्यावहारिक जन्मादि बचने में अविरुद्ध तो जन्मादि की कल्पना की गई व्यावहारिक सत्ता को लेकर और परमार्थ आत्मदर्शन कूटस्तर वो है पार्थिक सत्ता की व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता में विरोध नहीं होता सम सत्ता में विरोध होता है। एक काल्पनिक अग्नि है और एक काल्पनिक जल है तो वहां कुछ विरोध होगा वास्तविक जल को काल्पनिक अग्नि क्या जला सकती है कि नहीं जला सकती अग्नि की कल्पना करती जल के ऊपर आग जल रही है क्या जल के नीचे अग्नि जल रही कल्पना की उससे जल जलेगा कि नहीं जलेगा अथवा अग्नि जल से गुज जाता है अग्नि धधक रही थी हमने कल्पना कर दी ऊपर से जल हम डाल रहे करके उससे अग्नि बुझेगी सम्ता में विरोध होता है जो सम्ता में विरोध है ये जो जगत की कल्पना है व्यावहारिक सत्ता में है और अजन्मा कल्पना है परमार्थ पार्थिक सत्ता वो आपको दृष्टि से कहा विरोध नहीं कहा समय हो गया है नहीं बात ओरणे श्रृंगाम देवा भद्रंपक्षदे स्थिरंगेस्कृष्ठम ओम देवित सा